देखिये जैसे मुनी प्रियम शब्द में समाज हुआ है वैसे ही तत्व प्रियम शब्द में समाज हुआ है प्रय अव तीन अवयव है जिसके उसे क्या कहेंगे जिसके मतलब तीन अवयव वाला तीन अवय वाला अच्छा तीन अवयव वाला क्या होगा कुछ समूह हो क्या होगा समूह होगा मुनि नाम प्रियम है ना मतलब मुनियों का का तो कैसा समूह तीन अवयव वाला प्राणीन का इनका समूह तो ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे समाज से तत्व नाम समूह तत्व का समूह तो फिर मतलब कैसा समूह होगा तीन हाँ तीन तीन तत्व रूप अवय वाला समूह तीन अवयव वाला समूह तीन अवय कौन तत्व तीन तत्व वाला समूह कैसा समझेंगे तत्व प्रयोग तो ये तत्व तो शब्द तो किसको कहेगा तीन अवयों के समूह को कहेगा तीन अवयों के समूह को कहेगा फिर प्रत्यय आता है ना अर्थ आदि इससे होता है नतवर की अर्ष्थ्थ होता है तो जैसे कि पाप शब्द नकली सकि है ना तो पापम अस्थ अस्त क्या बन जाता है बन जाता है ना तो वैसे ही तो ये क्या होगा तत्वत्रियम बनाया है तो तत्व अथवा अस्त अथवाय जिस ग्रंथ में है यदि ग्रंथ का वाचक होगा तो क्या बनेगा फिर तत्व पुल्लिंग हो जाएगा तो दो नीतियाँ हैं या तो ये कहेंगे कि ये तत्व शब्द शक्ति शक्तिवृत्ति से कहता है तीन तत्वों के समूह को और लक्षणा से कहता है लक्षणा से कैसा है अथवा ऐसा समझिए कि पुस्तक ग्रंथ का वाचक पुस्तक तब्द भी है पुस्तक तब्दीन शब्दी है तो तत्व प्रेम पुस्तक उस पुस्तक को भी क्या देंगे तत्व प्रेम ठीक है पहले समाप्त करके जब तत्व प्रेम बनायेंगे तब तत्व प्रेम का होगा तीन तत्वों का अमूल और जब मतलब कि अस्पित कर देंगे तब वो पुस्तक का भी बोधक हो जाएगा अच्छा तत्वत्र है इसमें किसमें पुस्तक में तो पुस्तक में तत्व कैसे रहेंगे पुस्तक में तत्व कैसे रहेंगे इसको ऐसा समझिए तत्व का प्रतिपादक है पुस्तक तत्व का प्रतिपादक कौन है पुस्तक पुस्तक प्रतिपादन कर रही है ना ग्रंथ प्रतिपादन कर रहा है तो तत्वत्र का प्रतिपादक कौन हो गया पुस्तक और इस पुस्तक के द्वारा प्रतिपाद्य क्या हो गया तत्व ठीक है प्रतिपा तो तत्वत्र हो गया और प्रक हो पुस्तक पुस्तक तो पुस्तक और तत्व पुस्तक और तत्वत्र में क्या संबंध हो गया प्रतिपाद्य प्राव तो तत्वत्र का प्रपादक कौन हो गया तो तत्वत्र की प्रतिपादकता किसमें रहेगी तो तत्व पुस्तक में किस संबंध से रहेंगे संबंध जैसे घट का संयोग है भूतल में घट का संयोग है तो घट भूतल में किस गा। संबंध है घट सम्बन्ध संयोग है भूतल में तो भूतल में घट किस संबंध रहता है वैसे ही तत्व की प्रस्पादकता है तो पुस्तक में तत्पत्र किस संबंध ऐसी रहते हैं तो इस प्रकार जो है ना तत्व त्रियम अस्सी अस्ट अस्टो का समूह इसमें है को भी पुछ पुछ तो पविस्तक दिखाने लगेगा खुल्ले तो लक्षण करना पड़ेगा शक्ति से हो जाएगा तो तत्व में ठीक संबंध से आएं से संबंध रहा तो जैसे घट का संघ तो है भूतल में तो घट भूतल में क्या संबंध है और देखना, ये घट का समवाय घट का समवाय है घट समय सम्बन्ध के कपाल में देखता है और यदि जैसे तत्व प्रय का संबंध के ग्रंथ में है तो ग्रंथ का प्रतिपाद्य कौन है तो ग्रंथ तत्व रहेगा प्रतिपाद्यता संबंधित तो ग्रंथ का प्रतिपाध्य तत्व ग्रंथ की प्रतिपाद्यता किसने तो फिर तत्व ग्रंथ की कृष्पाद्यता तो कौन किसने रहेगा संबंध तभी हैं ना प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध का तस्तः भावलो भाव और प्रतिपादक भाव अर्थ में क्या सकते होते तो दे दे और प्रतिपादकता यही सम्बन्ध हो गया ना कि किसने गई का प्रतिपाद्य भाव गया तत्व की प्रतिपादकता या तत्व का प्रतिपादक हो गया यही प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव होता है बताइए तो इस प्रकार जो है न ग्रंथ को भी तत्व अच्छा अभी थोड़ा ऐसा देखेंगे कि यह एक, एक प्रकरण ग्रंथ है प्रवेशिका है विशिष्टाधिक वेदांत सिद्धांत को समझने के लिए एक, एक, एक प्रकरण ग्रंथ है इसे न्याय मत को समझने के लिए आरंभिक ग्रंथ सर्व सर्व संग्रह को माना जाता है व्याकरण का आठा ध्यान और शर्मत का वेदांत सार है ना वेदांत भाषा कुछ बड़ी है तो अब इसलिए प्राथमिक ग्रंथ है इसके बाद का ग्रंथ है यतीन्मत का, वह प्रौढ़ ग्रंथ है बहुत प्रौढ़ है ये श्रीपि का है तो ये देखना यतीन्त का तो मूल संस्कृत ग्रंथ है और सभी संस्कृत ग्रंथ है ये तो मूल तमिल है तमिल भाषा में पिल्लई लोकाचार में तत्व प्रेम लिखा था तो उसका संस्कृत अनुवाद ये है तो ये का है वहां ये तो है तो है अनुवाद अनुवाद नहीं तो तो इतना ही में चित प्रकरण है चित्त प्रकरण है देखो पढ़ाने की दो रीति है एक रीति तो है कि तीघ्र ग्रंथ को पूर्ण करना दूसरी रीति है की मतलब विषय वस्तु को ठीक ठीक समझते जाना है ना? तो विषय वस्तु को जब जब यह ध्यान रहता है ग्रंथ जल्दी पूर्ण करना है तो विषय वस्तु कभी विषयों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है और पर्याप्त उत्पादन नहीं किया जा सकता है कुछ विषय समझने पड़ते हैं तो ध्यान रहना चाहिए कि पाप तो पूरा समय चले अच्छी तरह चले और विषय वस्तु पूर्ण रूप से समझ में इस पर ध्यान रखना तो अच्छा रहेगा तो इसमें प्रथम चितीन प्रकरण है इस ग्रंथ में तो प्रथम चित प्रकरण है इसमें बताते हैं मुमुक्तन से मोक्ष ज्ञानम है तत्व चेतन आवश्यकमुचेतन मुक् चेतन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए चेतन को प्राप्ति के लिए तत्व का ज्ञान आवश्यक है अच्छा अभी यहाँ पर ध्यान देना चेतन कैसा मुक्त है ना? चेतन का एक विशेषण रखे यहाँ पर मुक्खु है तो सभी चेतन को तत्व का ज्ञान आवश्यक है किसको जो मुक्खु होगा उसे ही तत्व स्त्रह का ज्ञान आवश्यक है किस लिए की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व तय का ज्ञान आवश्यक है कितने आवश्यक है न मोक्ष की कामना करने वाले को या मोक्ष की इच्छा करने वाले को मनुष्य कहा जाता है मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाता है तो ध्यान में सांसारिक बंधन की पूर्णता निवृत्ति पूर्वक सांसारिक बंधन की पूर्णतानिवृत्ति पूर्वक आनंद रूप परमात्मा का अनुभव करना मोक्ष है ग्रंथ में आगे सब आएगा संक्षेप में इसका समझो क्या सांसारिक बंधनों की पूर्णता निवृत्ति पूर्वक पूर्णता निवृत्ति पूर्वक या बंधनों की आतंकी निवृत्ति पूर्वक बंधनों की पूर्णता निवृत्ति पूर्वक आनंद रूप परमात्मा का अनुभव किसका अनुभव आनंद रूप परमात्मा का अनुभव को मुख्य जाता है पूछना हो तो पूछ के जाना है, ना। इसे क्या है? चेतन, से ना ना? का चेतन का विशेषण है? है ना मुख्य हाँ मुक्सु कहने से चेतन आ जाएगा स्पष्टता के लिए बोला मुक्सु कौन है ना तो बोलते से चेतन आता है अवश्य आता है फिर भी स्पष्टीकरण के लिए चेतन कहा जाएगा ठीक है तो मोक्ष की इच्छा करने वाले को कहा जाता है ने तो. ने और तो मुमुन कैसा टेसन लेना है कोई मुग्छु होता है है ना तभी भुगुक्सुसे तो रहेंगे वो भोग की इच्छा चाहे सांसारिक पदार्थों को भोगना चाहे वह हो गया मुमु और जो मोक्ष है वह क्या हो गया मुमु तो मुतन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसकी प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है क्या आवश्यक है तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है अच्छा आप ऐसा समझिए यहाँ पर की उसमें क्या आता है गीता में गुरु मेवा भी अच्छे का उससे तो पहले क्या है उससे आगे हैं में और इसके पहले क्या आप चलो ठीक है है को में क्या आता है? गुरु वा यह वाक्य प्रसिद्ध है उपनिषद का उपनिषद में आता है तमयोगी नान्या विद्य के रहना है तम एवं उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु का होता है। मृत्यु का अतिक्रमण होता है मतलब मृत्यु से फर हो जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है उस परमात्मा को जानकर ही मुक्त हो जाता है नान्या पंथा विद्यते नाय मोक्ष की प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का वेदन इसको भी ब्रह्म विद्या कह दिया है तो ब्रह्म विद्या यही है कि आ, तो की आपको ध्यान लेना कि तो वहाँ पर मृत्यु में इस में मोक्ष का साधन किसे कहा गया है ज्ञान ब्रह्म के ज्ञान को कहा गया है तो वहाँ पर यदि कोई शंका करे कि वहाँ पर एक ब्रह्म तत्व के ज्ञान को मोक्ष का साधन कहा गया है ठीक एक ब्रह्म दम्ण शक्ति के ज्ञान को का साधन और यहाँ पर तत्व त्रय ला दिया तत्व तो अभी देखो तत्व नाम चिदीत ईश्वर क्या तत्व नाम तत्व क्या है ईश्वर और ईश्वर, ईश्वर क्या है? को तत्वत्र कहते हैं चेतन जीवात्मा चित का क्या है चेतन जीवात्मा ये धर्म अच्छा तो चित्त का अर्थ है यहाँ पर चेतन जीवात्मा और चित्त के बाद क्या अचित प्रकृति तो और चित्त के बाद जो अचित है ये चित्त का विरोधी है तो ये अचित क्या है आपका ये जो अचेतन अचेतन प्रकृति अचेतन प्रकृति जो दे मन और दे, जो देखय रूप में परिणत होकर के सामने उपस्थित होती है ये देह किसका बना हुआ है देह कैसा अचेतन की अचेतन अचेतन अचेतन है ना दे अचेतन है और जो चक्षु आदि इंद्रिया है और ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है घट आदि जो विषय है ये सब किसके बने हुए है अचितके तो बने हुए हैं प्रकृति के बने हुए है तो दे किसकी बनी हुई है अचित की और इंद्रिया सि बनी है अचित की और विषय शब् किस्ते बने हुए हैं तो ये अचेतन प्रकृति अचित कर्थ है अचेतन चित्त अर्थ है चेतन चेतन कौन है आत्मा चित्त कौन है चेतन चेतन का मतलब हो गया आत्मा अपना आत्मा है ना हाँ और अचित हो गया ये अचेतन प्रकृति अचेतन प्रकृति समझ गए ये सब जो दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है ये सब क्या है अचेतन है ना ये जो है सामान्य व्यक्ति को जो तो दिखाई देता है वो सुनाई देता वो अचेतन है शरीर अचित है और इसके अंदर रहने वाला जीवात्मा कैसा है तो चेतन, चेतन आत्मा हो गया और अचित हो गई अचेतन प्रकृति यह त्रिगुणात्मिका है और यह सब वर्णन आएगा इसका ये त्रिगुणात्मिका है चेतन अचेतन और क्या होगा आगे और क्या हो गया ईश्वर हो गया ये ईश्वर मतलब परमात्मा हो गया ईश्वर मतलब क्या हो गया परमात्मा आगे सब का व्याख्यान आएगा तो चित्व तीन तत्व कहेगा ना तो इस ग्रंथ में तीन प्रकरण है पहला चित दूसरा अचित और फिर ईश्वर का तो ये तीन प्रकरण है तो ऊपर की पंक्ति में क्या या मुमुक्षुचेतन मुमुक्षुचेतन तत्व तय में किस तरीके से आ गया है कौन सा उन्हें ईश्वर तो ऊपर तो जो आया तो नहीं? चेतन किस रूप से कहा गया यहाँ पे चेक्षित्ण चेक्षित्ण नहीं? नहीं? तो जो है ना? तो नो व्याकरण पढ़ते हैं ना वो समझेंगे की संज्ञानी धातु है कि चेतक इति चेतना बता रहे हैं चेता चेतक चेतना तो चेतन का सजाना चेतन का क्या है। हैतन हाँ। तो बनेगा ये तो नंदी ग्रही हाँ। इससे क्या सत्या होता है हाँ। बन जाएगा जाएगा हो उसका क्या था आत्मा अच्छा और जो तो चित सब देना ये क्यूब करके बन जाएगा कैसे बनेगा क्यूब चेक हाँ चलो आगे देखिएगा तो ऊपर की पंक्ति है कि की मुक्ति चेतन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुख्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान देना संसार में तो अनंत दुखी हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखी, दुखी दुख बने रहते हैं आध्यात्मिक आदि वैविक तो आदि होती है एक जन्म के बाद दूसरा जन्म तीसरा जन्म तो दुख नष्ट हो जाते हैं क्या दुख नष्ट दुख बने ही रहते हैं तो दुखों की निवृत्ति कब होगी मोक्ष की प्राप्ति करने पर तो कब होगी मोक्ष को कौन प्राप्त करना चाहेगा मुख्षु। तो मुख्षु को तो मुखेतन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है और तत्व नाम चिड अचित ईश्वर क्या चिड अचित ईश्वरा तत्व नाम चेतन अचेतन और ईश्वर यह तत्वत्र का नाम है तत्वत्र का क्या हुआ परमात्मा ये तीन तत्व तो है अब वो वही जो शंका पहले थी थी उसको अतिम तत्वों में नान्या विद्य से नाया कि उस परमात्मा को जान कर ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है मोक्ष प्राप्ति तो के लिए अन्य कोई उपाय तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है परमात्मा का तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय है परमात्म तत्व का ज्ञान ब्रह्म तत्व का ज्ञान किसका ज्ञान परमात्म तत्व का ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का उपाय है तो यहाँ पर तत्व का ज्ञान क्यों कर दिया केवल ब्रह्म तत्व का ज्ञान कहना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए बात ही तो ध्यान में यह समझिएगा कि श्रुतियों का जो प्रतिपाद्य परमात्मा है वेद जिस परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं वो परमात्मा एक तत्व है ठीक है ना? वो परमात्मा ही एक तत्व है लेकिन वो परमात्मा कैसा है वो परमात्मा कैसा है, है? तो श्रुतियों के आधार पर वह परमात्मा जो है चेतन और अचेतन का आधार है चेतन और अचेतन का चेतन और अचेतन उसी में स्थित रहते हैं अब आप ऐसा समझिए जैसे कि देवदत्त है यदि वो दंड लिया हो और कुंडल पहना हो दंड और कुंडल तो दंड और कुंडल हो गए देवदत्त के विशेषण और देवदत्त क्या हो गया विशेषण तो यहाँ पर देखो दंड हो गया कुंडल हो गया और देवदत्त हो गया कितनी वस्तु हो गई तीन हो गई दिन देवदत्त कितना है तो दन और कुंडल को लाने पर ही दन और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त कितना हुआ आप ही जो है ना दस बीस कपड़े पहनकर आ जाइए, वस्त्र आभूषण पहनकर आ जाइए तो कितने कहे जायेंगे व्यक्ति तो नहीं होगा बताइए तो जैसे दन और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त एक है वैसे और मतलब चेतन जीव आत्मा और अचेतन प्रकृति जैसे दंड और कुंडल कितने रहते हैं दंड और कुंडल का आधार कौन देवदत्त वैसे अचेतन प्रकृति और चेतन जीवात्मा किसमें रहते हैं परमात्मा तो अचेतन प्रकृति और चेतन जीवात्मा इन दोनों का आधार कौन है परमात्मा परमात्मा आधार है परमात्मा में ही ये दोनों रहते हैं तो चेतन प्रकृति और अचेतन जीवात्मा ये हो गए विशेषण किसके हो गए और तो परमात्मा क्या हो गया विशिष्ट हो गया जैसे दंड और कुंडल से विशिष्ट जो दत् होता है वैसे ही चेषन और अचेतन से विशिष्ट परमात्मा सीखना होता तो है परमात्मा तत्व तो एक ही है परमात्मा तत्व तो क्या तो है आप कह दीजिए कि ऐसा समझिए कि तो चाहे जब कहा जाए कि एक परमात्मा है इसका क्या मतलब है चेतन अचेतन से विशिष्ट परमात्मा एक कहने से दोनों विशेषण आएगी नहीं है एक कहने से दोनों तो क्या कहिए कि एक तत्व है वो तो तत्व तो कैसा कहा जाएगा जा जा जा तो एक तत्व है अथवा तीन तत्व है इन कथनों में कोई विरोध है क्या अलग अलग दिन देंगे। तीन हो जाएगा वैसे तो हमको केवलाद्वी तो विशेषाद को ठीक से समझा ठीक के तो पर है तो रामकृष्ण परम ने एक फल मनाया बोले कितना है बोले एक है छोड़ दो क्या हो गया कुछ छिलका निकल गया कुछ उसके जो है ना वो बीज हो गए कुछ क्या हो गया बूढ़ा हो गया अब कितना हुआ लोगों ने कहा तीन तो चाहे एक को हो या तीन को कोई उस वस्तु में कोई भेद हुआ फिर रहने से वस्तु तो जो कि क्यों है उसी को एक कर दिया उसी को तीन कर दिया जब विश्लेषण करके विचार किया तो तीन कर दिया और नहीं है तो एक ही हुआ ये रामकृष्ण मंशी समझाने का खरीदा था लोगों का किसान आसान तरीका होता है सिद्ध महात्मा तो को विद्वानों में भगवत प्राप्तों में साक्षात अनुभव करने वाले होते कुछ भी कुछ भी वेग नहीं है उन्होंने बोल दिया था भल राम कृष्ण कोई अंतर नहीं बोले तो इसी चीज है अलग अलग तरीके है तरीके तो कहने के तो अलग अलग है अब जैसे देखिए हम आपसे किस दिशा में बैठे हैं? है पूर्व दिशा में बैठे हैं, है ना? है वाला व्यक्ति क्या कहेगा और इधर वाला क्या कहेगा और यहाँ वाला क्या कहेगा अब चार प्रकार के कथन हो गए लोग सोचेंगे बड़ा भारी ग्रोह इन कथनों में लोग झगड़ा भी कर सकते हैं तुमने गलत कहा हम पूर्व धनपुर ऐसे समझे तो पश्चिम कैसे समझ गए है बिल्कुल उत्तर हुआ दक्षिण कैसे हो गया बड़ा विवाद हो सकता है लेकिन कोई जो अनुभवी लोग होंगे वो नहीं बोलेंगे दृष्टि के भेद से सब ठीक है कहाँ बैठकर देखा है उसके अनुसार समझा तो है तो दृष्टि के भेद से सब ठीक है वस्तु में कोई कहने से अंतर नहीं होता है, है ना इस ध्यान रखने का ये वो ऐसा तो तो ये खबर देने की ये ढंग होते हैं ना किस पृष्टि पे क्या कहा जा रहा है तो अब यहाँ पर प्रसंगानुसार बताए देते हैं तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा उच्च इति आत्मा उच्च थे कहाँ कहा गया इसका पहले बोलोर ठीक अटीक और ईश्वर चित इस प्रकार आत्मा कही जाती है चीज इस प्रकार कौन कही जाती है और अचित इस प्रकार क्या कही जाती है और ईश्वर इस प्रकार परमात्मा कहा जाता है तीन कहा जाते हैं एक बात को तो संक्षेप में सुन लो यदि किसी को न समझ में आए तो कोई तो परेशानी नहीं, नहीं। तत्व किसे कहते हैं है ना? तत्व कहते हैं वास्तविक पदार्थ को कैसे पदार्थ को वास्तविक पदार्थ जो सत्य हो कल्पित ना हो जो सत्य हो कल्पिक न हो उसे क्या कहते हैं कल्पित वस्तु को तत्व कहेंगे नहीं।, नहीं। सत्व को तत्व कहा जाएगा वास्तविक पदार्थ को तत्व कहा जाएगा तो जो लोग पहले से कुछ शास्त्रों का श्रवण किए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण निर्विकार गम्य ही क्या है तत्व है और कोई तत्व नहीं है ऐसा सुनते हैं ठीक है क्योंकि तत्व का लक्षण ही है क्या वास्तविक तत्वों नाम अनापिको वस्तु अबाधित वस्तु को कैसे कहते हैं तत्व अबाध जिसका बाध ना हो जिसका निवेद ना हो जिसकी कल्पना ना हो अबाधित वस्तु को तत्व कहते हैं या अनारोपित वस्तु को तत्व कहते हैं तो ऐसा सुना जाता है जैसे कहते हैं व्यक्ति रज, रक्सी को साफ समझता है है ना अज्ञान के कारण व्यक्ति रस्सी को क्या समझता है साफ समझता है तो रस्सी में सर्त का भ्रम होता है ठीक है पर उसको क्या समझता है? तो है वहाँ पर अधिष्ठान रस्सी क्यों वहाँ पर और रस्सी को क्या समझता है सर्प, तो सर्प को कहा जाता है वहाँ पर अध्यस्थ पदार्थ रस्सी हो गई अधिष्ठान और सर्प क्या हो गया अध्यक्ष पदार्थ हो गया तो वास्तव में रस्ती सर्प होती है क्या पर रस्ती को क्या समझ लेता है, ग्यासी? सर्थ। ग्यासी। समझ, लेता है। समझ लेता है तो रस्सी को सर्प समझना ये वास्तविक ज्ञान है की भ्रम है कल्पना है कल्पना है ना? और कल्पना किसकी की गयी तो जिसकी कल्पना की जाए वो वस्तु अध्यस्त होती है अध्यस्तर होता है कल्पी की कल्पित जिसकी कल्पना चीज़ है वो वस्तु मीठा होती है है ना तो सब कैसा हो जाएगा मीठा हो जाएगा बातें बात अब वैसे जैसे सी जानते हैं सुपी वो चुकती है ना तो सी को धर्म से लोग क्या नहीं समझ लेते हैं सी को क्या समझते हैं क्या नहीं समझ लेते हैं तो जबकि वो सीपी चांदी होती नहीं है सीपी तो को संस्कृत सुक्की और चांदी को कहते हैं रजत सुक्ति को रजत समझ लेते हैं तो वहाँ पर रजत होती है क्या नहीं। रजत भ्रम से समझ लेते हैं तो रजत कैसी हो गई वहाँ अध्यक्ष हो गई, कल्पित हो गई, वहाँ किसकी कल्पना हो गई। रजत की तो रजत हो गयी और सत्य वहाँ पर क्या है सुखी सुख्ती मतलब सीपी और रजु सर्व में सत्य क्या है रजु अब ज्ञान देना अज्ञान के कारण व्यक्ति रज्जू को साफ समझता है अज्ञान के कारण व्यक्ति रज्जू को हाँ अज्ञान क्या है उसको उस रज्जू का रज्जू का ज्ञान है क्या नहीं। तो रज्जू के अज्ञान के कारण उसको वहाँ पर स्तर की प्रतीति हो रही है क्यों हो रही है रज्जू के और जब रज्जु का ज्ञान हो जाएगा अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो स्तर की प्रतीति होगी बात हो जिस प्रकार अच्छा तो रज्जु में सर्क रहता है क्या तो जिस प्रकार रस्सी में प्रती होता है लेकिन है नहीं वो ही कैसे हैं कि ब्रह्म में जगत प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में नहीं, नहीं। अब ज्ञान के कारण ब्रह्म को क्या समझ गया है जगत नहीं। नहीं। नहीं। जगत मतलब ये जो कुछ भी दिखाई दे जीव है प्रकृति है मैं मेरा तुम तेरा घर सब सब आ गया वास्तव में ये नहीं है तो ध्यान में न की रस्ती में तो जिस की प्रती होती है तो पहले शर्द की प्रती होती है बाद में क्या मालूम होता है ये शर्त नहीं है ये ये शर्त नहीं है ये, नहीं है, ये। नहीं है। तो फिर किसका बाद हुआ तो निषेध तो जिसका बाद हो जाए वो वस्तु तत्व नहीं कही वो वस्तु तत्व तो रस्सी में अब जैसे सब की प्रतीति होती है वैसे ही कहते हैं कि की निर्विशेष्ट माध्यम में जगत की प्रतीति होती है जगत का मतलब है वहाँ पर जीव प्रकृति सब तो जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तब जीव प्रकृति नहीं है जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर तत्व नहीं रहता है तो जीव प्रकृति का क्या हो जाएगा बाहर का ज्ञान न होने पर जीव और प्रकृति की प्रती होती थी संसार की प्रती होती थी ब्रह्म का ज्ञान होने पर यह नहीं रहेगा तो इनका क्या हो जाएगा बात तो बाधित क्या होगा जगत तो बाधित वस्तु को तत्व कहा जाएगा और आ, और जिसकी आरोप समझते है जिसका आरोप किया गया या जिसकी कल्पना की गया, उसे कहते हैं आरोपी। तो वहाँ पर आरोपी कौन हुआ जी वो है ना? तो ये, ये जब इनका बात हो गया तो इनको सत्य कहा जाएगा तो तत्व तो व्यक्ति परमात्मा ये निर्गुण परमात्मा ही सत्य है यह सत्य नहीं है ऐसी कोई शंका कर सकता है है न कर सकता है ना तो इसका समाधान देखिए समाधान ऐसा समझो आप कि रस्सी में किसकी कल्पना होती है जैसे रस्ती में कल्पना होती, होती है में जगत की कल्पना होती है है ना कि में जगत कल्पना होती है जगत के अंदर जीव प्रकृति होने वाले चलो अब आप ध्यान देना रस्सी को रस्सी में सांप की कल्पना कौन करेगा जिसमें कहीं सत्य देखो जैसे की सांप चलते फिरते रहते है ना काट लेते हैं किसी को वो साफ इच्छा है और रस्सी में जो साफ प्रतीत होता है वो बात ही समझ में सत्य सत्य सांप नहीं देखा है जिसको सत्य सर्प का ज्ञान नहीं हुआ है जिस व्यक्ति को कहीं भी सत्य सर्प का ज्ञान नहीं हुआ है उसको रज्जु में सर्प की कल्पना होगी नहीं होगी बात ही तो रज्जु में सर्प की कल्पना कब हो सकती है जब कहीं सत्य सर्प का ज्ञान हुआ है न कल्पना तो के लिए पहले कहीं सत्य सर्प को मानना पड़ेगा जो जिस वस्तु की कल्पना हुई है उस वस्तु को कहीं न कहीं सत्य मानना पड़ेगा यदि सत्य सर्प कहीं ना हो तो रस्ती में साफ की कल्पना होगी ये बात है समझे और जो जो कल्पना कर रहा है वो व्यक्ति रस्सी से अलग है की नहीं है तो जो कल्पना करने वाला है वो क्या है वो अधिष्ठान रस्सी से अलग है तो दो हो गए ना? ना।, ना क्या क्या हो गए हाँ। अधिष्ठान तो कल्पना करने वाला मतलब अधिष्ठान से कल्पक अलग हो गया कल्पना करने वाला अधिष्ठान से अलग हो गया और कहीं ना कहीं अध्यक्ष पदार्थ को सत्य मानना पड़ेगा को तीन तो में हो गए। क्या एक तो अरिस्तान हो गया एक अध्यक्ष पदार्थ को कहीं सत्य मानना अध्यक्ष पदार्थ कहीं सत्य मानना पड़ेगा अब एक अरिस्तान हो गया अब अधिष्ठान से अलग कौन हो गया कल्पना करने वाला कल्पना करने वाली रस्ती है उससे अलग कोई है उससे अब गांधी न यदि कहीं सत्य सर्त न हो तो रस्सी में साफ की कल्पना होगी रस्सी में साफ की कल्पना कब हो सकती है जब कहीं कहीं सर्प सत्य हो चलिए और रस्सी में सांप का निषेध हो जाने पर भी रस्सी में तो साफ नहीं है ना जिस रस्सी में सांप का निषेध हो जाने पर भी जो कल्पना कर रहा है वो रस्सी से अलग रहता है कि नहीं रहता, है। रहता है। है। <�ly Dionis advice> तो अब यहाँ ध्यान देना कहते हैं। है न की जिस प्रकार रस्सी में सांप कल्पित है वही धर्म में जगत कल्पित है धर्म में तो विचार करके देखो जैसे की रस्सी में सात की कल्पना कब हो सकती है सत्य कहीं पर सत्य हो तो ध्यान देना ब्रह्म में जगत की कल्पना कब हो सकती है जब जगत कहीं सकती और यदि जगत कहीं सत्य नहीं होगा तो ब्रह्म में कल्पना नहीं होगी बात में दिखने। दिखने। दिखने। तो ब्रह्म में जगत की कल्पना कब हो सकती है जब जगत कहीं और यदि जगत कहीं सत्य हो गया तो ब्रह्म सत्यम जगत मिद्धांत कट जायेगा यदि जगत कही सत्य हो गया तो ब्रह्म सत्यम जगत मिधांत कट जाएगा बात ईसन में तो ध्यान देना ये ध्यान देना कि उसमें ब्रह्म में जगत की कल्पना तब हो सकती है जब, जब जगत तो कही तो यदि जगत को कहीं सत्य मान लिया तो सिद्धांत कट जाएगा और ध्यान देना यदि यदि कहीं भी सत्य जगत को स्वीकार ना करे सिद्धांत कटने के ढल से यदि कहीं सत्य जगत को स्वीकार तो भी ब्रह्म में जगतना ब्रह्म जगत की तो फिर जगत करती है कह सकते नहीं, नहीं कर सकते हैं बात ही थोड़ी तो ये भी नहीं यदि सत्य जगत को न माने तो यहाँ कल्पना भी नहीं हो सकती है और सत्य मानेंगे तो, तो सिर्द तो कट जाएगा।, तो जाएगा और सत्य ना माने तो यहाँ कल्पना भी तो नहीं हो सकती है बात ही थोड़ी और दूसरी बात क्या है कि जैसे रज्जु सर्व स्थल में जो कल्पना करता था वो अधिष्ठान रज्जु से अलग था कि नहीं था तो यहाँ पर भी जो कल्पना करेगा वो क्या होगा अधिष्ठान धर्म से अलग कल्पना करेगा जैसे वहाँ पर रज्जु के अज्ञान से संप्री होती थी और अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होने पर भी वो कल्पक रज्जु से अलग रहा कि नहीं रहा तो यहाँ भी क्या मानना पड़ेगा कि अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर वो जो अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर जी जिसने कल्पना की जो ब्रह्म अलग ही रहेगा अलग ही एक नहीं हो पाएगा कब जब रज्जु सर्वदान से जगत को मिथ्या सिद्ध करेंगे तो मिथ्या सिद्ध होगा मीठा सिद्ध करने में घोषाते हैं तो ये जगत जो है मिथ्या नहीं है ये भगवान सत्य भगवान सत्य संकल्प भगवान ने बनाया है भगवान की रचना है अब ध्यान देना मिथ्या का मतलब इतना ही है कि अज्ञान से कल्पित नहीं है अज्ञान से हालांकि यदि मिथ्या का परिणामी कर दिया जाए तब तो कोई विरोध नहीं है परिणामी समझते कि मिट्टी है ना कभी वो घड़ा हो गई कभी कभी कभी कपाल, कभी मिट्टी, कभी चून रूप में रहती है कभी लोस्ट रूप में रहती है तो परिणाम होता रहता है ना जल कभी बन जाएगा, कभी बर्फ बन जाएगा किसी किसी रूप में रहता है कि नहीं रहता नहीं। है सर्वथा भाव होता है क्या तो यदि मिथ्या कथ किया जाए तब तो कोई विरोध विरोध कब है अज्ञान कल्पित ये सब बातें आती है तो इस प्रकार जगत मिथ्या नहीं होता है तो ये तो मतलब क्या है कि जब ये मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ जगत कल्पित सिद्ध नहीं हुआ तो कैसा हो गया सच हो गया मतलब तत्व हो गया बाधित तो, तो नहीं हो सकता ना तो आबादी हो गया आबादी होने से तत्व बना रहे है ना यदि कल्पित हो जाता तो ये तत्व हो पाता और कल्पित नहीं हुआ इसलिए सभी क्या है ये तत्व है।, है ना अब तत्व में भी ये बात अवश्य है ब्रह्म सबका आधार है तो ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म कैसा है हाँ, जीव प्रेश्त और प्रकृति का प्रेष्ट श्रेष्ठ कौन है प्रकृति से श्रेष्ठ जीव है और जीव से श्रेष्ठ कौन है परमात्मा कल्पित कोई नहीं है श्रेष्ठा परमात्मा की है कल्पित कोई नहीं है इतना ही है अब जैसे कि जिन लोगों ने बहुत दिनों से सुनते हैं ना तो यदि ये कहते हैं कि जगत कल्पित है जगत कैसा है कल्पित है विद्या से कल्पित है जगत कल्पित है और उनसे पूछो कल्पना की कल्पित है कल्पित वस्तु कल्पना के बिना होते है कल्पित वस्तु कल्पना के बिना तो उनसे यदि कोई कहे कि कल्पना किसने की कल्पना तो फिर वो क्या कहेंगे कि ये कल्पना किसने की तो कहते हैं कल्पना आना चाहिए बात टल जाते हैं उनसे प्रश्न क्या किया गया कल्पना किसने की कल्पना कब की ऐसा प्रश्न तो किया गया क्या ने हुँ। ने हुँ। क्या प्रश्न किया गया कल्पना तो कल्पना कितने की वो बताइए कल्पना कितने की कभी की ये प्रश्न नहीं है बताइए नहीं।, नहीं और यदि अनाज कहते हैं की कल्पना अनादि है तो अनादि कल्पना को करने वाला भी एक अनादि मानना पड़ेगा कल्पना यदि कल्पना अनादि का वो कल्प कल्पना कल्पक के बिना हो सकती है कल्पक मतलब कल्पना करने वाला कल्पना करने वाले के बिना कल्पना हो सकती है यदि कल्पना अनादि है तो उसे करने वाले को भी अनादि मानना ही पड़ेगा कल्पना का करता करता अनादि मानना पड़ेगा जैसा निर्विशेष कहते है ना अकर्ता वो नहीं होगा ये सब बातें आ जाती है तो हमारे कहने का आज जो हम कह रहे हैं उसका सारांश यही है की ये जो है ना ये तीनों तत्व हो तीनों कैसे हालाकि तत्वों में तारतम्य है एक जैसे नहीं है कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है ठीक है परमात्मा सर्वश्रेष्ठ अभ्यधारण में आया प्राणा वही सत्यम तेसा में सत्यम सत्य सत्यम प्राणा वही सत्यम हम्म आगे तेसा में सत्यम सत्यम और से सत्यम सत्य से सत्य हम करके परमात्मा को सत्य का सत्य कहा है परमात्मा को तो परमात्मा को सत्य का सत्य कहा है परमात्मा परम सत्य है लेकिन उसके पहले वाले भी सत्य है ना पहले वाला जीवात्मा भी सत्य है वो मिथ्या नहीं है हमने और जो लोग पढ़ते हैं ना गीता में दसोसर में और ब्रह्म सूत्र में कई मिथ्या शब्द है कल्पित है अधान्यस्त है ये कोई शब्दावली ही नहीं है चलिए तो ये ये जो अभी अतिरिक्त बोला गया ना यानी किसी की समझ में ना आए तो कोई चिंता नहीं करें हम सरलता से आपको ये पुस्तक पढ़ाएंगे उसी चिंता नहीं करना हमने इसलिए बता दिया कि ये सभी तत्व हैं अब लोग कहते हैं संसार कल्पित है ऐसा कहा करते हैं तो अपनी कल्पना है जो कहते हैं संसार अपनी कल्पना है बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले कहते हैं उनको एक कमरा बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं कल्पना कर लेते तो हैं दो मंदिर मंजिल मे तो ईट लाते हैं सीमेंट लाते हैं पत्थर लाते हैं पानी लाते हैं सब उसको बनाते हैं एक दो कमरा तो के लिए इतनी मेहनत करते हैं और पूरे संसार को कल्पित करते है बताइए की कल्पित है तो अपने तो कमरा ही बना ले आप केला से तो कोई क्यों बनवाते हो कल्पना करके बनवा खिला नहीं जा सकते तो सब कहने की सब कखनी कर लें कखनी चीज कर में उदाहरण जो है ना पूरे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म के पहुंचते नहीं नहीं जो ऊपर सीपी ये ब्रह्म की ब्रह्म नहीं है। तो ये का बहुत उपाधि उपाधि की है समझाने इनसे समझा भी नहीं उपाधि परमात्मा को इन चीजों से नहीं समझा जा सकता आगे देखेंगे मुमुक्षु कौन होगा चेतन चेतन कौन जीवात्मा, जीवात्मा। मुमुक्षु चेतन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है तत्वत्र नाम सी गई चेतन अचेतन और ईश्वर को तत्वत्रय कहा जाता है चेतन अचेतन और ईश्वर को तत्वत्रय तत्वत्र तो ईश्वर है ना तो कह रहे चीव, आत्मा उच्चते चित इस प्रकार आत्मा कहा जाता है कहाँ पर चित शब्द अच्छा, आया है अच्छा मुतन आया है यहाँ चेतन जो आया है वो तत्व चेतन की सबसे कहा गया ठीक है तो चित से कहा गया आत्मा जो अपना आत्मा है ना इस देश में रहता है वो किस सबसे कहा गया यहाँ पर चित किस चलिए तो आत्मा आत्मस्वरूप आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं आत्मा का स्वरूप क्या है ये तमिल शब्दावली है सेनू सेनू करम करम है तमिल भाषा है और शायद ये भारत की सबसे जटिल भाषा है और दुनिया की सबसे कठिन भाषा प्रथम स्थान पर तमिल मानी जाती है सच नहीं चाइना चाइना सबसे कठिन मानी जाती है एक प्रथम स्थान पर दूसरे स्थान पर तमिल कठिन मानी जाती दुनिया कठिन बात सही है तो एक सटकोप स्वामी हुए हैं गीता प्रिय का भक्त चरितं देखिए उसने सटकोप स्वामी का जीवन से लेते हुए प्रस्तुत है इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब कोई मूल नक्षत्र में पैदा हुए और पैदा होते समय सभी बालक रोते हैं कभी रो नहीं बिल्कुल रो नहीं तो लोगों ने इनको बिल्कुल अपसपुन समझ करके गाँव के बाद छोड़ना छोड़ दिया जाकर के वहाँ कितना सोलह या बत्ती तो जैसा इनकी जिंदगी में 16 या बत्तीस वर्ष की आयु तक एक ही आसन से बैठे रहे हैं। एक ही आसन से हुए ब्राह्मण अयोध्या दर्शन करने आया था तो अयोध्या में उनको रात्रि के समय एक ज्योति के दर्शन हुए अब उस ज्योति को देखते थे तो ज्योति जिस दिशा में दिखाई देती थी उसी दिशा में चलते थे तो पहुंच गए वो अपने देश तमिलनाडु वहाँ कोई तो वीर नारायणपुर है और उसी इंग्लिश गिफ्ट के नीचे गए तो वहाँ ये बैठे थे सतकोकमुनि उन्होंने जो है संकोप मुनि ने उस ग्राम मर को उपदेश दिया तो उसको तिरुवारी मौली तमिल में कहते हैं और संस्कृत अनुवाद का नाम उसका साहस भी जीती उन्होंने सब परमात्मा को उपदेश दिया है सतकोपवामी में तो जैसे महाराष्ट्र में मराठी वांग में भाषा में संत वांग में है ना जैसे तमिल भाषा में बहुत कुछ वहाँ संतोपी वाणिया है तो सहस्त्र गीति संस्कृत में कहते हैं तो उसी का ये है ये तिर मोली की पंक्ति है तो इसका थोड़ा सा उद्र किया है और ये आगे यह विस्तार से आएगा परम आत्मस्वरूपम से प्रकार इस प्रकार कही गई रीति से इस प्रकार कही गई रीति से किस प्रकार कही गई रेति सेनु परम्परमाय कही गई रीति से किसको बता रहे हैं बताइए आत्मसरूपम दे इंद्री मन प्राण दे मन प्राण बुद्धि विलक्षणम दे इंद्री मन प्राण बुद्धि विलक्षणम प्रथमा तो देना प्राण बुद्धि विलक्षणम आत्मस्व के साथ उनमें होगा विलक्षणम का है भिन्नम विलक्षणम को सबके साथ जोड़ो दे विलक्षणम इंद्री विलक्षणम मन विलक्षणम प्राण विलक्षणम और बुद्धि विलक्षणम आत्मा जो ये आत्मा है ये दे देह से विलक्षण है मतलब देह से भिन्न आत्मा कैसी है देह से ये जो देह दिखाई देती है ना तो इससे भिन्न क्या है आत्मा है है देह से भिन्न क्या है आत्मा है देह कभी मोटी होती कभी पतली होती कभी रुग्ण होती कभी स्वस्थ होती कभी गौर होती कभी काली होती है ना तो ये आत्मा नहीं है तो देह से भिन्न कौन है आत्मा अब ध्यान देना देश के दे इंद्रिया किसमें रहती हैं है इंद्रिया है। दे में रहती हैं और इंद्रियां वो इंद्रिया नहीं है।, नहीं है तो दे इसलिए है? इस कहते हैं की जो आत्मस्वरूप है ना, है। ना। तो जैसे देह विलक्षण हो वैसे इंद्री विलक्षण है आत्मस्वरूप इंद्री से भी लक्षण है मतलब इंद्री से भी भिन्न है आत्मस्वरूप इंद्री से भी भिन्न है इंद्री कौन है आपका <प्ति> ये जैसे ज्ञान इंद्री ले लेना तो मन अलग दिया है मतलब? ना श्रोत्र चक्षुत्र और स्त्रोत्र चक्षु मतलब आप हो गया ना और स्रोत का मतलब क्या हो गया और घ्राण का मतलब क्या हो गया नासिका और त्वक मतलब तो चक्षु स्त्रोत्र घ्राण और रचना जी पांच इंद्री हो गई ना तो जैसे आत्मा देह से भिन्न है वैसे ही इंद्रियों से भी भिन्न है अब ध्यान देना ये कहा जाता है पंच कर्मेंद्री पंच है ना पाद क्या है कौन कौन है ये पांच है कर्मेंद्रिया है तो ध्यान तो तो तो तो देना ये जो हाथ ये देखते देखिए ये जो दिखाई देती दे है यही आपकी नासिका इंद्री है घरण इंद्री है क्या क्योंकि ये रहने पर भी बहुत लोग सुन नहीं पाते मतलब ये क्या है कि ये घृण इंद्री के रहने का स्थान है ये कर्ण इंद्री के स्त्रोत्र इंद्री के रहने का क्योंकि इसके रहने पर भी बहुत लोग सुन नहीं पाते तो इससे अलग है ना रहने का स्थान है तो जो पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय कही जाती है ना तो ध्यान देना जो आस्तिकों में भी नरियायिक और वैश्विक के दर्शन में कर्मेंद्रियों की मान्यता नहीं है कर्म इंद्रिया नहीं मानी गई वो कहते हैं कि हस्त से हस्तपाद आदि से अलग कोई भी इंद्री नहीं है नयायी भी नयायी वैशेषी भी मानती नहीं किसको कर्म इंद्री जब नयायिकी भी कर्म इंद्री को नहीं मानते हैं दादाजी मान नहीं तो ध्यान देना जब ये कहा जाता है कि दे से भिन्न आत्मा इंद्री से भिन्न आत्मा है तो किसको जो लोग देख व आत्मा मानते हैं उनको समझाने के लिए कहा जाता है उनको समझाने के लिए कहा जाता है नहीं यार तो देखो आत्मा इंद्रिय तो को आत्मा नहीं मानता ना असली ना ये ध्यान रखना तो कर्म इंद्रियों का ही प्रसंग है यहाँ पर शांत में योग में शांत साब कर्म इंद्रियों को सिखा करते हैं ठीक है ये सिखा करते हैं तो अब देखना देह से भिन्न है और किससे भिन्न है इंद्री से तो जो पंच ज्ञान इंद्रिया हो गई ना तो इनसे भी सूक्ष्म क्या है मन इनसे भी सूक्ष्म क्या है मन है तो ध्यान देना इंद्रिय से लेना वाय इंद्री देश विलक्षण तो है विलक्षण आत्मस्वरूप है और इंद्री विलक्षण स्वरूप है तो वाय इंद्री से भिन्न मन है कि नहीं है, है? तो जैसे वाय इंद्री से भिन्न आत्मा है वैसे वाय इंद्री से भिन्न क्या है हाँ तो कोई सोचे कि ये जो बाई से भिन्न जो है आत्मा है तो मन को भी आत्मा समझ सकता है मन को भी आत्मा इसलिए कहते हैं आत्मा मन से भी आत्मा मन से भी भिन्न है और आत्मा तो ध्यान देना आत्मा जैसे मन से भिन्न है ना तो मन से भिन्न आत्मा है और मन से भिन्न प्राण भी है मन से भिन्न क्या है तो कोई प्राण को आत्मा ना समझेगा इसलिए कहते हैं कि आत्मा प्राण से भी भिन्न है और किससे भिन्न है बुद्धि से भी भिन्न है कितने से भिन्न भी आत्मा बोलो संख्या बोलो देह से इंद्री से मन से प्राण से और बुद्धि से भिन्न है कौन भिन्न आत्मस्वी आत्म स्वरूप आत्मा का स्वरूप है ना आत्मा का स्वरूप मतलब कैसे भिन्न है आगे ग्रंथ में स्थिर बताया जाएगा है ना दे मन तो ग्रंथ लगाइए आत्मस्वरूपन प्राण बुद्धि तो अजडम अजड है अजट कौन है आत्मस्वरूप जड समझते है जैसे कि दे कैसा है ये जड दीवार जड़ है ये सब ज़। ज़। इसके ज़। और जड़ से भिन्न को क्या कहेंगे तो आत्मस्वरूप ऐसा है, है। संस्कृत में जड़ और जड़ कह देते वो अजड है आत्मस्वरूप अजड को आगे विस्तार से समझाएंगे ये जड़ कौन है ये अचेता जड कौन है अचीत और आत्मस्व कैसा है और कैसा है वो आनंद रूप है आत्मसरू कैसा है आनंद आनें। रूप है साधना करने से सब पता चलता है एक तो पढ़ना पढ़ाना बना रहता है जिंदगी भर लेकिन जो साथ में साधना करते हैं ना पढ़े या ना पढ़े साधना करते हैं उनको सब अनुभव में आ जाता है अभी देह तक तो सब जानते हैं इंद्रिया अतिद्री है ऐसे इंद्रियों का बोध होता है क्या वो साधन करके पता चलता है ये देश अलग ये है कोई उसमें रुक भी सकता है तो उसके बाद जी प्राण फिर आगे बुद्धि उसके आगे ऐसा उत्तर उत्तर जो है ना वो तो साधना के द्वारा साक्षात्कार करके ही आगे बढ़ना है केवल तो शब्द सुन सुनकर भी कुछ होता है शब्द सुन लिया देखा है नहीं कैसी है कुछ पता ही नहीं चलेगा है ना वो तो एक ही स्थिति है साधना की साधना बहुत जरूरी होती है इसका वही रह जाता है लिखा हुआ ध्यान हुआ ठीक तो आत्मा का है अजड़ है बहुत तो ऐसा है वो आनंदुरूप आनंदुरूप है। आत्मा कैसा है अजड है और आनंद रूप है अजड क्या है आनंद रूप क्या है सब आगे जितने शब्द इसमें आए हैं ना दे मन प्राण बुद्धि के लक्षण अजडम अज़ा, आनंद रूपम सबका आगे व्याख्या आ रही है इसी पुस्तक में आ रही है ये तो प्रतिज्ञा वाक्य समझ लेना इसको फिर आगे आएगा व्याख्यान नित्यम आत्मस्वरूप कैसा है आत्मस्वरूप है नित्य है है ना नित्य है इसको भी आगे समझाएंगे शरीर जो शरीर का उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं आत्मा की उत्पत्ति और विनाश होता है क्या आत्मा तो नित्य है ध्यान देना चीर चीर स्वार्ण स्वार्ण तो है तो चीद और ईश्वर ईश्वर मतलब परमात्मा परमात्मा है विभु मतलब परमात्मा विभु या चिद आत्मा कैसा या अणु है अणु कैसे है जिसको आगे समझाएंगे परमात्मा विभू है और जीवात्मा कैसा है अणु तो है आगे बताएंगे और अब्जेक्शन आत्म स्वरूप कैसा है अव्यक्त है और अचिंत आत्मस्वरूप है अचिंत्य और आत्मस्वरूप कैसा है निर्वयोग देखो अवय समझेंगे कर होता है भाग जैसे इस पुस्तक के अवयव ये क्या हो गए है ना शरीर के अवयव उंगली हो गई हाथ हो गए पैर हो गए सब क्या हो गए अवयवे तो ऐसा आत्मा का कोई अलग अलग अवयव हो सकता है भाग निर्गो निर्वयोग है बात है आत्मा निर्वयोग आगे बताया जाएगा परमात्मा की निर्वयोग हर होने पर भी वो निर्वयोग है है न तो निर्वयोग समझिए जिसके भाग खंड हो, हो वो हो पदार्थ और जिसके अवयव ना हो उसे क्या करेंगे है? आत्मा निर्वयोग है जिसके अवयव होंगे ना उसकी ही ह्रास और वृद्धि होती है काटा जा सकता है उसको बुलाया जा सकता है जिसके अवयोग नहीं उसको क्या होगा निर्वयोग है और आत्मा कैसा है निर्विकार आत्मा में कोई विकार इसको समझाएंगे इन समझा को ऐसे शरीर में विकार होते हैं कभी खूनता विकार आ गया कभी दुर्बलता विकार आ गया ये सब विकार आते हैं ना शरीर में हैं? कभी इसमें ज्वर हो गया कभी कुछ हो गया अब आत्मा में कुछ होता है क्या तो आत्मा स्वरूप कैसा है निर्विकार है मतलब विकार से रहित है विकार से रहित है अच्छा ज्ञान जड़ को होता है कि चेतन को होता है न तो चेतन आत्मा को ज्ञान होता है मतलब चेतन आत्मा होती ज्ञाता चेतन आत्मा होती है ज्ञाता ग्यास्थ। होता है ज्ञान का आश्रय ज्ञान का, ग्य। का आश्रय तो यहाँ ज्ञान आश्रय नूतम तर्थ है ज्ञान का आश्रय या ज्ञान का अधिकरण ज्ञान का हाँ अब ज्ञान का अधिकरण मैं यही कहते हैं ना ज्ञानाधिकरण आत्मा तो यहाँ भी ज्ञान का आश्रय या ज्ञान का अधिकरण कहा गया पर यह ध्यान देना नैयायिक आत्मा को ज्ञान ही कहेंगे ज्ञान स्वरूप या ज्ञान स्वरूप भी कही जाती है जो तो अजटम का है ना अजट कहने से ज्ञान स्वरूप हुआ आगे इसको तो बताएंगे दोनों तो मतलब ज्ञान स्वरूप भी है ज्ञाता भी है दोनों कैसे हैं इसी ग्रंथ में आगे आएगा प्रत्येक शब्द का अर्थ आगे आएगा तो आप स्वरूप कैसा जय इंद्री मन प्राण तथा बुद्धि से विलक्षण है अजट है आनंद रूप है नित्य है अणु है अव्यक्त है अचिंत है मृगयो है निर्विकार है कौन ज्ञान आश्रय भूतम कर आश्रय है ईश्वर से नियामयम ईश्वर से धार्यम, क्या ईश्वर से नियम में है नियम में ध्यान देना ईश्वर है नियमन करने वाले नियमन करने वाले मतलब संचालन करने वाले है ना नियंत्रण करने वाले कंट्रोल करने वाले तो जिसका नियमन किया जाए उसे क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं हाँ तो नियामक कौन हो गया इसार इसार। तो नियाम में कौन हो गया नियम हो गया आत्मा यहाँ पर तो ये नियाम में कौन है इस पंक्ति में कौन सा नियम नियम से आत्मस्वरूप नियम में है किसका ईश्वर का है ईश्वर का नियम है मतलब ईश्वर के द्वारा नियम है ईश्वर का नियम है ईश्वर नियमन करते हैं गृह में आता है ना या या या विज्ञान पृथ्वी जो पृथ्वी के अंदर रहकर उसका नियमन करता है जल के अंदर रहकर उसका नियमन करता है और या विज्ञानी तिष्ठन पाठ है यहाँ और बृहदारण की यह कालु शाखा पर यह भाग्य है ना ध्यान शाखा में पाठ है यह आतिमन टिष्ठन आत्मनो अंतरा यम आत्मा नश आत्मा शरीरम यह आत्मानम अंतरो यम्यति अंतरोमयनम अंतरोम कौन यमयत करता परमात्मा तो यह आत्मानम जो आत्मा के अंदर रहकर नियमन करता है तो किस आत्मा के अंदर रहकर हाँ तो नियमन करने वाला फिर हुआ परमात्मा ध्यान रखना ये सब उस है परमात्मा का शुरू भी बताया है उसने पैतृक ब्राह्मण में अंत प्रविष्टा जनानाम जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा को स्वयं वाक्य किस प्रकार समझाता है अंत प्रविष्ट जनानाम प्रविष्टा, प्रविष्टा सा जना नाम सर्वात्मा तो सर्वात्मा क्या है अंत प्रविष्टा जनानाम जनानाम नाम, जना नाम लोगों पर शासन करने वाला लोगों पर हाँ सर्वात्मा तो आत्मा वो कैसा है सास्ता के उसको क्या कहती है स्पष्ट कहती है और कैसे अंता अंदर सुदृष्ट होकर शासन करने वाला अंदर सुदृष्ट होकर धार्म का नियम है तथा ईश्वर का क्या है धार नहीं तो धार्म मतलब जिसको धारण किया जाए उसे धार्म तो ईश्वर किसको धारण करता है आत्मा को तो आत्मा क्या हो गयी धार्म तो आत्मा हो गई धार्य परमात्मा क्या हो जाएंगे धार धारण करने वाले परमात्मा हो गए धारण करने वाले और जिसको धारण किया जाता है उसे क्या कहेंगे धार तो धार्ज कौन हो गया ये आत्मा हो गई है ना और ये ईश्वर नियामियम ईश्वर से क्या ईश्वर शेष भूतम और या ईश्वर का शेष है ईश्वर का क्या है शेष है अब ध्यान में नी को संक्षेप में समझिए ये में समझ लो क्योंकि आगे इनका सुन व्याख्यान रहेगा इस लाइन में जितना आया है ने, तो, तो प्रथम प्रकरण में यही चलेगा इसी का व्याख्यान तो संक्षेप में चार पेज पे देख लो फिर वही बताएंगे सबको नाम मिल गया चार पेज के पे ऊपर चंदन कुसुम ताम्बुल आदि तत्व लिखा है से रहा। ना अब आगे यथेष्टया कठे के यथेष्ट विनियोगा इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य वस्तु इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य वस्तु मतलब इच्छा के अनुसार जिसका उपयोग किया जा सके कहा जाता है इच्छा के अनुसार जिसका उपयोग किया जा सके उसे जैसे देखना चिलन चंदन का आपकी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं चिल्लन आपका क्या हो गया है न कुसुम पुष्प जैसे जहाँ उपयोग कर सकते है तो पुष्प तो क्या हो गया तामुल मतलब पान तो ये जो भोग पदार्थ है ये सब क्या हो गए हो गए तो जीव के शेष ये सब पदार्थ हो गए की नहीं हो गए जिनका उपयोग करते हैं वस्त शादी के लिए हो गए क्या शेष किससे शेष हो गए जीव के ये शेष सब हो गया आत्मा के और आत्मा भी किस्ता शेष हो गया परमात्मा जैसे चाहे वैसा इनका उपयोग करे हर तो वास्तव में परमात्मा के लिए अपना संकल्प अपना जो ये सब कर्तृत्व बहुत वास्तव में है तो तो जब ये पदार्थ शेष हो गए तो पदार्थों की दृष्टि से आत्मा पैसा हो गया और परमात्मा की दृष्टि से आत्मा पैसा हो गया तब से कौन हो गए हाँ लेकिन इतना ध्यान रखना सब कुछ परमात्मा का स्वाभाविक रूप से शेष है सब कुछ परमात्मा का स्वाभाविक रूप और हम लोगों ने जो है ना वस्त्र आदि को अपना शेष समझ लिया अपने को शेषी समझ लिया तो ये अज्ञान, अज्ञान। ये अज्ञान, अज्ञान से मान लिया यह वस्तु हमारी है क्या नहीं। ये नहीं है। और भगवान के हम लोग स्वाभाविक रूप से शेष है इतना अंतर आ जाता है यह उपाधि शेष है और वो स्वाभाविक शेष है यह कर्म रूप अज्ञान रूप उपाधिकरण शेष लग रहा है बताई है ये अपने जो शेषी मान रहे हैं इनको शेष मानने किस कारण है कि उपाधि के कारण उपाधि क्या या? है यहाँ कर्म और परमात्मा शेष कब कुछ कैसा है तो परमात्मा का क्या है ये शेष है आत्मस्वरूप ईश्वर का नियम में है ईश्वर का धार्म है ईश्वर का शेष है तो आत्मस्वरूप ईश्वर का नियम में हुआ तो जब आत्मस्वरूप को नियाम कहेंगे तो ईश्वर को क्या कहेंगे और जब इसको भी कहेंगे आप उस रूप को तो परमात्मा तो तो को, थे थे। तो को कहेंगे तो क्या कहेंगे अब आप उस रूप को शेष भूतम करेंगे तो परमात्मा को क्या कहेंगे शेष ही कहेंगे ठीक है तो ये अच्छी तरह इसका चिंतन कीजिए बहुत अच्छा है इससे रामायण भागवत का विषय अच्छी तरह लगता है संत वांग में भी बहुत अच्छा लगेगा जब पूरा पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा कैसे कैसे उन्होंने भगवान के सामने अपने कैसे मन करते हैं पूरा लेगा जैसे इससे खुलेगा भागवत सब खुलते हैं फिर वो विरोध नहीं लगेगा वेदांत का और उससे विरोध नहीं लगेगा सब एक जैसा है बिल्कुल कहीं विरोध की स्थिति की होगी अब देखना तो इसमें ये जो है ना आत्मस्वरूपम सेनुनु परम परमाए तो यहाँ पर पहले क्या बता बोलो इसी प्रकार मन प्राण बुद्धि तो देव इंद्री मन प्राण बुद्धि तो से विलक्षण कौन है आत्मसूप इंद्रिय मन प्राण और बुद्धि से विलक्षण है कि ध्यान में न की परमात्मा को प्राप्त करना है है ना परमात्मा का साक्षात्कार करना है परमात्मा का तो फिर पर जिसका साक्षात्कार करना है उसको जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा तो परमात्मा को जानना चाहिए और परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किसे करना है अपनी आत्मा को तो परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार जिसे करना है तो उसको भी अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए हम कौन है नहीं। हम तो लोग अपने को ही जानना चाहिए हम कौन है तो अपना जो स्वरूप है वह देह इंद्री मन प्राण तथा बुद्धि से विलक्षण है है ना तो उसी को लेकर प्रश्न उठाया आत्म स्वरूप से दे आदि विलक्षणत्व कथन पीछे इस प्रश्न हुआ यहाँ तक कि आदि से विलक्षण कौन है कि आत्मस्वरूप दे आदि से विलक्षण कैसे कैसे है तो कैसे दे आदि से विलक्षण कौन तो दे आदि विलक्षण तो किसका इसमें वन सी या ठीक है आत्मस्वरूप का दे आदि विलक्षण तो कहते हैं या आत्मस्व देव कहते हैं ना इस चेत यदि ऐसा कहें तो शन का तो से फिर इसका क्या करेंगे ओम पूर्ण पूर्ण शिष्य के धीरे